राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र हुए यद्यपि सुनीति बड़ी रानी थी, किंतु राजा उत्तानपाद का प्रेम सुरुचि के प्रति अधिक था एक बार एक बार राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोद में लिए बैठे थे कि तभी छोटी रानी सुरुचि वहाँ आई अपने सौत के पुत्र ध्रुव को राजा की गोद में बैठे देखकर वह ईर्ष्या से जल उठी झपटकर उसने ध्रुव को राजा की गोद से खींच लिया और अपने पुत्र उत्तम को उनकी गोद में बिठाते हुए कहा रे मूर्ख राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है जो मेरी कोख से उत्पन्न हुआ है तू मेरी कोख से उत्पन्न नहीं हुआ है इस कारण तुझे इनकी गोद में तथा राज सिंहासन पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी राज पद को प्राप्त कर सकेगा पाँच वर्ष के बालक धू को अपनी सौतेली माता के इस व्यवहार पर बहुत क्रोध आया पर वह कर ही क्या सकता था इसलिए वह अपनी माँ सुनीति के पास जाकर रोने लगा सारी बातें जानने के पश्चात सुनीति ने कहा संपूर्ण लौकिक तथा अलौकिक सुखों को देने वाले भगवान नारायण के अतिरिक्त तुम्हारे दुख को दूर करने वाला और कोई नहीं है तू केवल उनकी भक्ति कर माता की इन वचनों को सुनकर वह भगवान की भक्ति करने के लिए निकल पड़ा मार्ग में उसकी भेंट देवर्षि नारद से हुई नारद मुनि ने उसे वापस जाने के लिए समझाया किंतु वह नहीं माना तब उसके दृढ़ संकल्प को देखकर नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की दीक्षा देकर उसे सिद्ध करने की विधि समझा दी बालक ध्रुव ने यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र के जाप के साथ भगवान नारायण की कठोर तपस्या की अल्प काल में ही उसकी तपस्या से भगवान नारायण उनसे प्रसन्न हुए और उसे दर्शन देकर कहा हे राजकुमार मैं तेरे अंतकरण की बात जानता हूँ तेरी सारी इच्छाए पूर्ण होंगी समस्त प्रकार के सर्वोत्तम ऐश्वर्य भोग कर अंत समय में तू मेरे लोग को प्राप्त करेगा अभी आप सुन रहे थे वीर बालक ध्रुव की कहानी वाचक स्वर भारती परिमल